पूजा मातृशक्ति आचार्य मान भाव ब्रह्मचारी एक नया प्रसंग का आरंभ करते हैं यज्ञ अध्ययन और दान तो आप में से कोई पढ़े थोड़ा हाथ भगवान पटक धर्म के तीन स्तंभ हैं यज्ञ अध्ययन और दान यज्ञ अर्थात भोग यज्ञ करने से वायु शुद्धि शुद्धि होकर देश में बहुत ही वृष्टि होती है मीमांसा और ब्राह्मणादी ग्रंथों में मंत्र मई देवता तो मानी है और विग्रहवती देवता कभी कहीं भी नहीं मानी इस अवस्था इस व्यवस्था के द्वारा सात शास्त्रकारों ने बहुत सा झगड़ा मिटा दिया परंतु यज्ञ यज्ञ अयंत आय, देवा इस पुरुष में भी ऋषा की व्यवस्था का लगाना जरा अच्छा ही कठिन पड़ता है अध्ययन अध्ययन अर्थात जैसे लड़कों को पढ़ाना वैसे ही लड़कियों को पढ़ाना यह है पति पति सेवा गौरव गृहार्थो परिष्ट किया इसमें गौरव अर्थात गुरु के समीप अध्ययन के लिए रहना परंतु कुल्लू भट्ट ने पति के घर में वास करना ऐसा अर्थ कर अर्थ का घोटाला अनंत कर दिया स्वामी जी एक नए प्रकरण का प्रारंभ करते है और इस प्रकरण का आधार स्वामी जी ने छांदोगनिषद को बनाया है छदोक उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का ही एक भाग है और उसमें मनुष्य किस शैली से जिए कौन सी शैली अपनाने से मनुष्य सुखी हो सकता है तो ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे अनेक विधियों की चर्चा है अनेक शैलियों की चर्चा है तो उन्हीं का एक भाग छाम उपनिषद निकाल करके उसको अलग नाम दे दिया तो वहा उस उपनिषद में स्वामी जी ने जो यहाँ पर आधी भाषा में लिखा है धर्म के तीन स्कंध है तो वहाँ पर लिखा हुआ है त्रियोधर्म स्कंधा यज्जू अध्ययन दाना मिति त्रियोधर्म स्कंधा जैसे वृक्ष में क्या क्या होता है वृक्ष में जड़ होती है शाखाएं होती हैं पत्ते होते फल फूल ऐसे ही उपनिषद कालों ने इस शरीर को भी वृक्ष की उपमा दी है जैसे वो वृक्ष हरा भरा होता है अगर उसकी जड़ों में पानी खाद उसकी आवश्यकता है उसका भोजन उसको ठीक प्रकार से भी मिलता रहता है तो वृक्ष हरा भरा होकर के सुख देता है इसी तरह ये जो शरीर है इसको भी वृक्ष नाम से वहां पर संबोधित किया है और ये कैसा है उल्टा टंगा हुआ वृक्ष मनुष्य कैसा है उल्टे टंगे हुए वृक्ष के समान है ऐसा विचारक लोग बताते हैं कि बेबी लोन एक देश है वहां पर एक उद्यान है बगीचा है और उसमें कुछ इस तरह से उसकी व्यवस्था की गई है वृक्षों की कि उनकी जड़ें इस तरह से है कि जैसे मैंने कल कहा कि अगर किसी आदमी को वृक्ष से उल्टा लटका दिया जाए तो उसके हाथ पैर बाल फैल जाते हैं इसी तरह वहा जड़ों को ऊपर रखा गया और उसकी जो शाखाए तनाए और जो डालियां वो भाग उसका नीचे रखा गया तो देखने में बड़ा सुंदर भी लगता होगा क्योंकि हमने ऐसा बाग कोई देखा नहीं की जिसकी जड़े ऊपर हो हमने तो यही देखा है कि जड़े नीचे रहती हैं और वो भी अदृश्य रहती हैं पर वहाँ अदृश्य कुछ भी नहीं है वहाँ जड़े भी दृश्य है और उसकी शाखा और उसकी टहनिया उसके पत्ते भी दृश्य हैं तो ये जो विचार कि मनुष्य उल्टा टंगा हुआ वृक्ष है ऐसा लगता है कि ये यह यहाँ से यात्रा करता हुआ बेबी लोन तक तो पहुंच गया ये विचार तो कभी आप लोगों को उधर जाने का अवसर मिले तो चाहे और कुछ मत देखना पर इस उल्टे टंगे हुए वृक्ष के बगीचे को जरूर देख लेना ये अजूबे में एक अजूबा है साथ, अजूबा सात अजूबे हैं एक अजूबा है। तो कह रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी की सात अजूबे है सात आश्चर्य है उनमें से एक ही आश्चर्य वो आश्चर्य इसलिए है क्योंकि बना दिया है क्योंकि हम सभी लोग सीधे ही चलते हैं और अगर सड़क पर कोई शीर्षासन करते हुए चलने लग जाए दूर तक गेट से बाहर तो लोग खड़े होकर उसको देखना शुरू कर देंगे कि ये कैसा आदमी है ये बड़ा विचित्र है सब सीधे चल रहे हैं और ये उल्टा चल रहा है तो उन हमारे लिए एक आश्चर्य हो जाएगा ना तो ऐसे ही वो आश्चर्य जो बनाया गया है उसका विचार से तक नहीं तो उनको कैसे कल्पना हो सकती है ऐसा लगता है कि पहले हमारे जो वैदिक मनीषी हुआ करते थे वो केवल अपने देश में ही नहीं दूसरे देशों में जाकर जा करके वहां की संस्कृति सभ्यता शिक्षा का अध्ययन करते थे अभी जैसे पाण्डि की अष्टाध्यायी है आपने किस पढ़ा होगा अष्टाध्यायी का जो विस्तार किया है भारतवर्ष उस पुस्तक में अष्टाध्यायी को बहुत अच्छी तरह से खोला है वहां कोई शब्द की सिद्धि नहीं है लेकिन अष्टाध्यायी में इतिहास के बारे में संस्कृति के बारे में पाणनी के काल में कैसे आचार्य होते थे किस तरह से शाखाएं होती थी कैसे पढ़ते थे वो देश कहा था उसमें किस तरह के लोग रहते थे आदि आदि तो व्याकरण पढ़ने वाले को वो पाणिकालीन भारत वर्ष जरूर पढ़ना चाहिए उसमें सूत्रों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह घटनाएं दी हुई है तो जैसे वृक्ष की जड़ें नीची होती हैं और मनुष्य के साथ उसकी तुलना की जाए और उसको पेड़ पर लटका दिया जाए उल्टा तो उसकी जड़ें ऊपर हो जाती है इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं मनुष्य कैसा है उल्टा टंगा हुआ वृक्ष है ऊर्धव साकार तो कहते हैं कि इसी तरह से ये जो त्रयोधर्म स्कंधा इस स्कंधा इस इसको कहते हैं हिंदी में हम बोलते हैं कंधा सकार का लोक हो गया है इसको हम कंधा बोलते हैं ना कंधा तो कहते हैं कि ये मनुष्य का जो शरीर है मनुष्य शरीर रूपी जो वृक्ष है इसमें भी कुछ ऐसा है कि जो हमें कुछ कहने के लिए कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है तो क्या इसमें हमें प्रेरित कर सकता है जैसे मान लीजिए मनुष्य का सिर है ये एक प्रकार से धर्म है और उसके कंधे क्या है यानी मस्तिष्क से ही हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो दूसरे को सुख का संदेश देती है हम उन चीजों के बारे में भी सोच लेते हैं जो मनुष्य को दुखी बनाने के लिए पर्याप्त है तो जैसे मनुष्य के मस्तिष्क में यदि कोई विकार आ जाता है मान लीजिए जैसे आजकल जैसे ब्रेन हेमरेज होता है ना तो वो क्या होता है यानी हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी नसनाड़ियों का जाल बिछा हुआ है हम गिन भी नहीं सकते कितनी नसनाड़ियां नश सूक्ष्म और अगर उसमें एक में भी अगर खून रुक जाता है गाढ़ा हो जाता है ये उस नस में खराबी हो जाती है तो सबसे पहला व्यक्ति पर आक्रोन होता है बेहोश हो जाता है और अगर बहुत ज्यादा ही रक्त होने लग जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो मस्तिष्क में सारी जान इंद्रिया भी स्थित है हम मस्तिष्क से काम लेते हैं सोचते हैं विचारते हैं और जो हम सोचते हैं विचारते हैं वही हमारी कर्मेंद्रियों से हमारे द्वारा होता रहता है तो कहते हैं कि जो मस्तिष्क है एक प्रकार से ये क्या है ये धर्म है यानी यज्ञ अध्ययन और दान की जो जड़ है यज्ञ अध्ययन और दान ये तो शाखाएं है और ये है उस वृक्ष की जड़ तो जैसे वृक्ष में अगर कीड़ा लग जाए जैसे ये अपने पास नीम का पेड़ खड़ा हुआ है अब इसको कितना ही पानी दे लो एक तो काट ही दिया था एक दो साल पहले कितना ही इसको पानी दो कितना ही कुछ करो परंतु जब तक इसके कान का पता नहीं लगेगा तब तक हरा भरा नहीं हो सकता तो जैसे वृक्ष में कीड़ा लगता है तो वृक्ष सूख जाता है वृक्ष रोगी हो जाता है और वो सिवाय काटने के या जलाने के इसके अतिरिक्त और कोई भी वो काम में नहीं आता क्योंकि घुन या कीड़ा पड़ी हुई लकड़ी है या वृक्ष है उसके कुछ बना भी नहीं सकते उसकेबाड़ नहीं बना सकते उसकी उसकी और कोई उपयोगी चीज नहीं बना सकते तो ऐसे ही अगर मनुष्य के मस्तिष्क में जब कीड़ा पड़ जाता है <laughs> और और मनुष्य के अंदर एक कीड़ा नहीं बहुत सारे कीड़े पड़े रहते हैं। जिसके अंदर ज्यादा कीड़े हो जाते हैं उसके लिए तो पागलखाना है अब फिर कीड़ों का वहां पर इलाज करते हैं कहते हैं कि एक बड़ी पढ़ी लिखी कोई अधिकारी थी तो वो पागलखाने में चली गई चलेगी तो एक नौजवान आया बहुत 20-25 साल का सुंदर नौजवान बड़ा अच्छा स्वास्थ्य तो वो अंग्रेजी में बात करने लगा वो भी अंग्रेजी में बात करती थी तो उसने जेल के अधिकारियों से कहा पागल खाने की तो जेलें होती उनसे कहा कि ये तो मालूम नहीं पड़ता है कि पागल है इसको तो आप छोड़िए इसको तो घर भेजिए कितनी अच्छी बात कर रहा है कितनी बुद्धिमानी की बातें करता है कि जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही तो इसको तो आपने व्यर्थ में ही बंद कर रखा है और बात करते करते करते करते जब वो नीचे उतरने लगी सीढ़ियों से तो उसके पीछे से लात मारी लात मारी और वो कलावादी खाती हुई नीचे सीढ़ियों को जाकर के गिरी और कहा कि ध्यान रखना जो मैंने कहा पागल ने क्या कहा कि ध्यान रखना जो मैंने कहा कि तुम मुझे जल्दी मुक्त कराओगी ना तो इस बात का ध्यान रखना <laughs> तो कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति स्वस्थ है परंतु मन से वो अस्वस्थ दिखाई देता पर वो दिखाई वो क्रियाएं कि अकस्मात उसकी ऐसी हो जाती है कि तब हमें पता लगता है की बाहर से भला चंगा व्यक्ति अंदर से कितना अस्वस्थ है तो आगे कहते हैं कि उसकी शाखाएं क्या है इसमें शाखाएं क्या है तो कहा यज्ञ अध्ययन और दान और स्वामी जी वैसे तो छांद कुंभ में कुछ अलग तरह से व्याख्या की है लेकिन स्वामी जी के वाक्यों को, को ही देखते हैं कहते हैं कि यज्ञ अर्थात होम एक व्यक्ति ने होम की क्या संगति लगाई उसने संगति लगाई अंग्रेजी में होम होता है ना और होम होता है हाउस घर तो उस व्यक्ति का कहना था कि अंग्रेज लोग पहले आ रहे ही थे, और वो होम करते थे और घर में करते थे इसलिए अंग्रेजी में उन्होंने घर के लिए होम शब्द डाल दिया अभी बात कितनी सच है कितनी सच नहीं है ये तो इतिहास की दृष्टि पर डालने से कुछ पता लग सकता है तो कहते हैं होम अर्थ यज्ञ करने से वायु शुद्धि होकर अब यज्ञ के यज्ञ के कई नाम है जैसे होम है अग्निहोत्र है हवन है हवन कहते हैं अग्निहोत्र कहते हैं होम कहते हैं तो कहते हैं कि इससे होता क्या तो इस यज्ञ को अगर हम दो भागों में विभाजित कर दें इस यज्ञ को अगर हम दो भागों में बांट दें तो एक तो वो यज्ञ है जिसे हम दृश्य रूप में करते हैं जिसे हम करते हुए देखते हैं जिसे हम कराते हुए भी देखते हैं हम बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी विधियों से इस युद्ध को संपन्न करते हैं और इसके लाभ भी हमें मिलते हैं इसके लाभ मिलते हैं कि वायु का शुद्धिकरण इसे होता ही है अगर इसमें शुद्ध विधि से शुद्ध सामग्री शुद्ध घी कि आहूति इसमें दी जाती है तो निश्चित रूप से वायुमंडल शुद्ध होगा इसमें कोई संशया नहीं तो कहते हैं ये जो हम बाहर का यज्ञ करते हैं इससे तो हमारे शरीर को स्वस्थ होने में सहायता मिलती है वायु शुद्धि होती है जल शुद्धि होती है जैसे आप सुबह श्रद्धे आचार्य जी कह रहे थे कि सूर्य को मेघ बढ़ाते बना, हैं ऐसे कुछ आया था ना तो सूर्य को मेघ कैसे बढ़ाते हैं क्योंकि सूर्य जो है वो समुद्र से जल खींचता है बास रूप में और वो बाघ ऊपर जाकर के स्थिर हो जाती है अब फिर जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के अंदर जो घृद और जो सामग्री वगैरह डालते हैं वो वायु उसको तो साथ साथ ऊपर अंतरिक्ष में ले जाती है और बाहर जाकर के वो जो घी के कण है वो जमते हैं और सूर्य की उष्णता से फिर उनमें जो श्राव होने लग जाते यानी वो उष्ण हो जाते हैं और उष्ण होने के कारण से वर्षा हो जाती है तो ये तो हमें प्रत्यक्ष लाभ है लेकिन हर युद्ध से वर्षा नहीं होती है हम यहाँ यज्ञ करते हैं लेकिन यज्ञ के लिए दृष्टि यज्ञ के लिए जिस घी की आ सकता है जिस लकड़ी की आ सकता है जिस सामित समुदाय की सामग्री की आ सकता है वो हम यहाँ नहीं कर पाते क्योंकि हमने इसको वृष्टि यज्ञ नाम ही नहीं दिया है तो फिर इस यज्ञ से वृष्टि कैसे होगी तो उसमें कुछ विशेष आहुतियां कुछ विशेष मंत्र होते हैं कुछ विशेष विधियां होती हैं और अगर आपको इसके संबंध जानकारी लेना हो तो कौन है हमारे बीच में स्वामी घटना तो कहीं किसी क्षेत्र में अकाल पड़ रहा हो तो उनको याद कर लेना और शुद्ध गाय का भी जुटा लेना तो मैं समझता हूँ कि सफलता मिली जाएगी तो एक तो ये यज्ञ है कि जिससे हम अपने वातावरण को शुद्ध करते हैं क्योंकि शुद्ध वातावरण अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम अनेक रोगों के शिकार हो जाएंगे और दूसरा होता है मानस यज्ञ अध्यात्म यज्ञ वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है मानस यज होता है यानी हम मन में हवन करते हैं हम अपनी आत्मा को हवन कुंड या कहें कि मन को हम हवन कुंड बना लेते हैं और उसमें हम आहुतियां देते रहते हैं तो वो मानस यज क्या जो है? है कि वहां पर आचरण की मुक्तता होती है मानस यज्ञ में सद्गुणों को विकसित करने की आवश्यकता होती है और जैसे जैसे हमारे अंदर सद्गुण पनपते हैं बढ़ते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है वैसे वैसे हमारे बाहरी जीवन का व्यवहार ठीक होता चला जाता है तो मानसिक यज्ञ भी बहुत जरूरी है और ये भौतिक यज्ञ भी बहुत जरूरी है और इससे और भी बहुत सारे लाभ होते हैं आगे कहते हैं कि मीमांसा और ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्र में देवता तो मानी है तो ब्राह्मण ग्रंथ है मीमांसा दर्शन है उसमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जब छोटे छोटे याग किए जाते हैं जो सोमयाग के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं अंत में सोमयाग किया जाता है बाकी पहले छोटे छोटे चलते रहते तो कोई भी आहुति बिना मंत्र के नहीं पड़ती तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में या मीमांसा दर्शन में कहीं भी ऐसा नहीं आया है कि कि इस मूर्ति को सामने रख करके और फिर आवती दो ऐसा कहीं नहीं आया तो एक बार जब उसमें मैसूर में मीमांसा दर्शन पढ़ रहे थे हम कई विद्यार्थी थे लगभग दस दस थे तो वहां पढ़ते पढ़ते मूर्ति पूजा का खंडन आ गया आपके उधर भी पता नहीं भी आया होगा नहीं आया होगा तो गुरुजी से पूछा कि गुरु गुरुजी ये मूर्ति पूजा का तो यहाँ से निषेध निकलता है और आप ये गणेश जी की पूजा और ये केले के पत्ते और ये सब शंख और ये तो क्या है ये तो कहने लगे कि एक बार तो थोड़े चुप से हो गए फिर कहने लगे कि बस ये ये क्या है कि दूसरे लोग है ना उनकी इतनी योग्यता तो है नहीं इसलिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए दिखाने के लिए तो इसलिए इसको रख देते हैं वास्तव में मेरी भी मूर्ति पूजा के ऊपर श्रद्धा नहीं है उन्होंने उस ऐसा कहा तो कई बार क्या होता है कि दिखाने के लिए भी ऐसे रख देते हैं पर सतता सब जानता है तो मंत्र में देवता मंत्र क्या है यानी देवता ही मंत्र है जिस मंत्र का जो मुख्य विषय है वही तो देवता है अग्नि दूतम अग्निदूतमी महे मैं अग्नि रूप दूत को पुकारता हूं या हम अग्नि को पुकारते हैं अब वहां अग्नि क्या है यानी वहां पर वो अग्नि ही मुख्य विषय है वहां पर अग्नि ही देवता है और पूरे मंत्र में अग्नि का ही वर्णन होगा अग्नि के ही विशेषण आएंगे होंगे जहां भी आए होंगे कि अग्नि ऐसी है ऐसी है। अब अग्नि के और भी हो सकते हैं तो अगर जिस मंत्र में जो मुख्य विषय होता है वही उसका देवता होता है तो कहते हैं ऐसे देवता तो अनेक मंत्रों में आते हैं जैसे बातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता एक मंत्र में बार बार देवता शब्द आता है बार बार तो एक मंत्र में अनेक विषय होते हैं तो अनेक प्रकार के देवताओं का वहां पर वर्णन आता है तो स्वामी जी कहते हैं कि मीमांसा और ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रमय देवता तो मानी है पर विग्रह विग्रह विग्रहती देवता कहीं भी नहीं मानी स्वामी जी के इसमें टिप्पणी में किसी ने लिखा है कि मीमांसा नौ एक नौ इसके भाष में देवता को मंत्रमयी कहा है और विग्रहवती देवता का खंडन किया है ये आप लोग देख सकते हैं जो मीमांसा के विद्यार्थी है उसको देख सकते हैं कि इसी में खंडन किया हुआ आगे कहते हैं इस व्यवस्था के द्वारा शास्त्रकारों ने बहुत सा झगड़ा मिटा दिया है। कौन सा झगड़ा मिटा दिया मूर्ति पूजा का झगड़ा मिटा दिया तो, तो, मिटा दिया। तो, तो वो स्वयं पंक्ति ही इस बात को बोल रही है कि मूर्ति विग्रह का कहीं उल्लेख नहीं आया आगे कहते हैं यज्ञ यज्ञ मयजंत देवा तो यज्ञ के द्वारा तो तो तो तो तो तो तो देवताओं ने यज्ञ रूपी ईश्वर का यजन किया तो कहते हैं कि ये जो है इसको भी प्राय करके कर्मकांड में लगा देते हैं यज्ञ का मतलब ये यज्ञ के द्वारा देवताओं ने यजन किया तो ये कर्मकांड में यहां पर स्वामी जी कह रहे हैं कि कर्मकांड में ये नहीं घट रहा है इसलिए स्वामी जी ने अपने बात में लिखा है कि इस पुरुष सूक्त में ये पुरुष सूक्त का मंत्र है यजुर्वेद के इकतीस अध्याय का सोलवा मंत्र है और वैसे ऋग्वेद में भी आया है मंडल में तो कहते हैं इस पुरुष सूत्र में विचा की व्यवस्था का लगाना जरा अच्छा ही कठिन पड़ता है व्यवस्था कठिन कैसे पड़ रही क्योंकि अगर हम कर्म कांड में इसको जोड़ देंगे तो जो पुरुष सूप्त चल रहा है इसमें बहुत सारे मंत्र हैं कितने मंत्र है पुरुष सूप्त में बीस बाईस मंत्र हैं अब उस 20-22 मंत्रों को आप देखिए शुरू से शुरू कर दीजिए सह शिक्षा से लेकर के और अंतिम मंत्र तक तो सब जगह एक वाक्यता आपको मिलेगी प्रसंग जुड़ा हुआ मिलेगा प्रसंग विरुद्ध नहीं है ऊपर से लेकर के नीचे तक वो ईश्वर के ही के ही गुण कर्म स्वभाव का वर्णन किया गया तो है तो कहते हैं कि इसलिए सब मंत्रों को कर्म में नहीं जोड़ा जा सकता उनके कहीं सृष्टि उत्पत्ति के वर्णन है उनको भी आप कर्म संध्या के मंत्रों में वो आता ना मनसा परिक्रमा मंत्रों का उल्लेख आता है तो वहां आधमर से नहीं ओम प्राची दिगिपति तो किसी मतलब मैंने पुस्तक में पढ़ा साक्षात साइन का भास तो नहीं देखा तो उस विद्वान ने लिखा की साय ने छे फलों वाला सांप सांप, स्वीकार किया, फनो वाला उसकी साजा करो आप किस अब संगति लगाई देखने की बात है कि उनका वो मिले तो कहने का मतलब यह है कि, कि तरह तरह की विचित्र विचित्र संगतियां लगा करके वेद पर से श्रद्धा समाप्त करने वालों में अगर कोई हमारे देश में भाषकर हुए हैं तो वो पूर्वाकालीन जो भाष्कार हुए ना उन्होंने वेद पर से श्रद्धा को समाप्ति कर दिया तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है वेद जो है वो एक श्रद्धा का तो विषय है ही साथ में सत्य का भी विषय है जगह जगह उसमें बहुत सारे ऐसे से मंत्र मिलते हैं कि जिसमें नए नए विचार हम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि मेरे दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया तो इसलिए यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि यज्ञ ने यज्ञ मयजंत देवा यहाँ पर यज्ञ का मतलब है ईश्वर स्वामी जी ने इसका यज्ञ का है ईश्वर कि यहाँ पर देवताओं ने विद्वानों ने यज्ञ के द्वारा ईश्वर की स्तुति की ईश्वर की पूजा की तो ये मंत्र कर्मकांड में ना घटा करके ईश्वर की उपासना में घटाना चाहिए तो ही इस मंत्र की सार्थकता होगी अब समय हो गया तो शांते शांते पृथ्वी शांतिरिक्ष शाति पृथिवी शांते शातिषधया शांतिर विश्वे शांतिर्वे शांति